महाभारत कर्णपर्व पंचाशीति तमोध्याय कौरवीरो द्वारा कुड़ीन्दराज के पुत्रों और हाथियों का संहार तथा अर्जुन द्वारा विश्वन का वध संजय उवाच नकुलम्वा छिन्नबाणा विरथमरीसरा कर्णपुत्रास्त भग्नम पवनधित पता ह्लादीनों वलिता स्वामुसनुक्ता तीर्थ शिग्रमीयु द्रुपसुत वरिष्ठा पंच सैन्य यसठा द्रुप दुहितिपुत्रा पंच था मित्रहारा स्वाम सूदयदीया भुजगपति निका सही मारण शास्त्रा संजय कहते हैं महाराज बिस्ट्रेन ने नकुल के धनुष और तलवार को काट दिया है वे रथीन हो गए हैं शत्रु के बाणों से पीड़ित हैं तथा कर्ण के पुत्र ने अपने अस्त्रों द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के आदेश से हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं का सामना करने वाले समर्थ ध्रुपद के पांच श्रेष्ठ पुत्र छठे सातिकी तथा द्रौपदी के पांच पुत्र ये ग्यारहवीर आपके पक्ष के हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों का अपने सर्पतुल्य बाणों द्वारा संहार करते हुए द्वारा वहां पूर्वक आ पहुंचे उस समय उनके रथ की पताकाए वायु के वेग से फहरा रही थी उनके घोड़े उछलते हुए आ रहे थे और वे सब के सब जोर जोर से गर्जना कर रहे थे अथ तौरथ मुख्यास्ताम प्रत्येजोस्तर कृपुत द्रौड़ी दुर्योधनौच शकुन सुतविक्राथ देवावृधरधजद घोष कामुक तदंतर कृपाचार्य अस्वस्था दुर्योधन पुत्र उलुक थ और देवावृद्ध ये आपके प्रमुख महारथी बड़ी उतावली के साथ धनस लिए हाथी और मेघों के समान शब्द करने वाले रतों पर आरूढ़ हो उन पांडव वीरों का सामना करने के लिए आप पहुंचे तव निप रथिर दस कम चवीरानी नवजलद सवर्ण हस्तभेष्ताुदेयर गिरीशिखर निकाशहे भीम भे गह कु नरश्रेष्ठढेश्वर कृपाचार्य आदि आपके रथी वीरों ने अपने उत्तम बाणों द्वारा प्रहार करते हुए वहां पांडव पक्ष के उन ग्यारह वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया तत्पश्चात कुनिंद देश के योद्धा नूतन मेघ के समान काले पर्वत शिखरों के समान विशालकाय और भयंकर वेगशाली हाथियों द्वारा वीरों पर चढ़ आए सुकलिता हेमवता मदोत्कटा रणाभिका में कृथविशाशिता सुवर्ण जालय विधता बफुर्ग जा। तथा यथा थे जलदास विद्युत वे हिमाचल प्रदेश के मदोन्मतभा अच्छी तरह सजाए गए थे उनके पीठों पर सोने की जालियों से युक्त झूल पड़े हुए थे और उनके ऊपर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले रणकुशल कुलिंद वीर बैठे हुए थे उस समय रणभूमि में वे हाथी आकाश में बिजली सहित के समान शोभा पा रहे थे कुड़िंद पुत्र स्व प्रपीड यद ततःर दुम साय कैत सहैव नागि नप पात भूतले कुंदराज के पुत्र ने लोहे के बने हुए दस विशाल बाणों से सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को अत्यंत पीड़ित कर दिया तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के बाणों द्वारा मारा जाकर वह हाथी के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा कुम पुत्रावरजस्त तो मरे दिवा गांधारपति प्रतिमय रिरो राजमार का छोटा भाई सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं लोहे के बने हुए तोमरों द्वारा गांधार राज के रथ की धज्जियाँ उड़ाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा इतने में ही गांधार राज ने उस गरजते हुए वीर का सिर काट लिया तथा सुहते सुते ते कुंदेश प्रूप तव महारृत प्रद्भुर्लवपाड़ाबुशवान् उन कुलिंद वीरों उनके मारे जाने पर आपके महारथी बड़े प्रसन्न हुए वे जोर जोर से शंख बजाने लगे और हाथ में धनुष बांध लिए पर टूट पड़े अथा भवदारुणम पुनः कुरूणाम सह पाण्डु संजय सरासी सप्ते ना सुहरम सुहरमृता अनंतर कौरवों का पांडवों तथा संजयों के साथ पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा वह घमासान युद्ध बाढ़ खड शक्ति रिष्टि गदा और फर्शों की मार से मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के प्राण ले रहा था तथा स्वतंग पदार्थ परस्पर विभ्रहता अपतंथित यथा सविद्यु स्तनता पलाहका इव दिघ्य जैसे बिजली की चमक और गर्जना से युक्त मेघ भयंकर वायु के वेग से ताड़ित हो संपूर्ण दिशाओं से गिर जाते हैं उसी प्रकार रथों घोड़ों हाथियों और पैदलों द्वारा परत मारे जाकर वे युद्धपरायण योद्धा धराशायी होने लगे तथा महागजान तथा रथान द्वारा सम्मानित विशाल गजराजों अश्वरथों और बहुत से पैदल समूहों को कृतवर्मा ने मार डाला वे कृतवर्मा के बाणों से छिन्न भिन्न हो क्षण भर में धरती पर गिर पड़े अथा परे द्रोड़ता महाद्वीपा त्रया युद्ध बाद तुर्व्यामा ने संपूर्ण आयुधों योद्धाओं और ध्वजाओं सहित अन्य तीन विशाल गजराजों को मार गिराया उसके द्वारा मारे गए वे विशाल गजराज गज्र के मारे हुए महान पर्वतों के समान प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े सनांतरे ज के छोटे भाई से भी जो छोटा था उसने श्रेष्ठ बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में चोट पहुंचाई तब आपके पुत्र ने अपने तीखे बाणों से उसके शरीर और हाथी दोनों को घायल कर दिया सनागराज सहराज सोन नाम पपात रक्तम बहु सर्वतन महेंद्र भद्र प्रहतोमे यथा जलम गैरिक पर्वत जैसे वर्षा काल में इंद्र के वज्र से आहत हुआ गेरु का पर्वत लाल रंग का पानी बहाता है उसी प्रकार वह गजराज अपने शरीर से सब और बहुत सा रक्त बहाता हुआ कुलिंद कुमार के साथ ही धराशाई हो गया कुलिंद पुत्र प्रहित हो परिपह क्राथप्य सोता स्वरथम जपोथय तथोपतरा सराभिघाति सहे स्वरोद्र तो यथा अब कुणिंद राजकुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया उसने क्राथ के सारथी घोड़ों और रथ को कुचल डाला परंतु क्राथ के बाढ़ों से पीड़ित हो वह हाथी भज्रताड़ित पर्वत के समान अपने स्वामी के साथ ही धराशायी हो गया रथेदुपस्थन हतोपतच्छर का क्राथधिपर्वतुर्जय सवाज सूत स्वनध्वजस्त यथा महावातह तो महाद्रुम जैसे आंधी का उखाड़ा हुआ विशाल वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है उसी प्रकार घोड़े सारथी धनुष और ध्वज सहित दुर्जय महारथी क्राथ नरे साथ पर बैठे हुए एक पर्वती वीर के बाणों से मारा जाकर रस्सी नीचे जा गिरा ब्रिको दीपस्थम ध्रोतम चतुर्वे चरण व्यपोध यत तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को बार बार मारकर अत्यंत घायल कर दिया चोट खाकर पर्वती नरेश का वह विशाल गजराज वृक्ष की ओर झपटा और उसने रथ और घोड़ों सहित वृक्ष को अपने चारों पैरों से दबाकर तुरंत ही उसका कचूबर निकाल दिया नागराज संयंत्र को तथाहतो बभ्रुसु तेषम स चाप्य देवावृतसूनुराजि पपात नुंड स देश सू नुना अंत में बभ्रूपुत्र के बाणों से अत्यंत आहत होकर वह गजराज भी संचालक सहित धरती पर लौट गया फिर वह देवा कुमार भी सहदेव के पुत्र से पीड़ित हो धराशाई हो गया विशान गात्रावर नाम गजेन हंतु शकुनि कुणिंदज जगाम वेगेन विचार यारपतिशिरो तत्पश्चात दूसरे कुलिंद राजकुमार ने सपने को माल डालने के लिए दांत शरीर और शुर के द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराने वाले हाथी के द्वारा उस पर वेग आक्रमण किया और उसे अत्यंत घायल कर दिया तब गांधार राजनी ने उसका सिर काट लिया तथा कहता महागजा हया पते गणाशताब का सुपहनवात प्रहता जम तथा गिवसावि ने आपकी सेना पर आक्रमण किया जैसे गरुड़ के पंखों की हवा से आहत हुए सर्प पर पृथ्वी गिर पड़ते हैं उसी प्रकार सतानिक द्वारा मारे गए आपके विशाल हाथी घोड़े रथ और पैदल विवश पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गए तथोभ्युभीषित सरही कनिंग पुत्रो नकुला को विचकरत नाकुल तदनंतर मुस्कुराते हुए कलिंगराज के पुत्र ने अपने बहुसंख्यक पहने बाणों द्वारा नकुल के पुत्र शता को छत विक्षत कर दिया इससे नकुल कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक छूर के द्वारा कलिंग राज कुमार का कमल मुख वाला मस्तक काट डाला तत शताये त्रिभिशर कर्ण सुर्जुनम त्रिभि त्रिवेम नकुलनादशा तत्पश्चात कर्णपुत्र ने लोहे के बने हुए तीन बाणों से सतानीक को घायल कर दिया फिर उसने अर्जुन को तीन धीमसेन को तीन नकुल को सात और श्रीकृष्ण को बारह बाणों से बिन्द डाला तदस्य कर्मा कर्मात्मनुष्य कर्मण समेक्षा कुरव्यपूजयन पराक्रम्ञासनजय अग्नावी तेतु निर अलौकिक पराक्रम करने वाले वृस्सेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे परंतु जो अर्जुन के पराक्रम को जानते थे उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि अब यह वृस्सेन आग के आहुति बन जाएगा, नकुलम लोक मध्ये च तथ कि प्रमुखे तदनंतर सिदा तर वीरों का संहार करने वाले मानवलोक के प्रमुख वीर किटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच नकुल के घोड़ों को द्वारा मारा गया और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल हुआ देख युद्ध स्थल में धावा किया वृष्टेन उस समय कर्ण के सामने खड़ा था तमापत नरवीर अमुग्रम महावे बाण सहस्रधारिण अभ्यापत यथा महेंद्रम नभुचि महा में महासमेंग धारण करने वाले भयंकर नरवीर महारथी अर्जुन को अपनी ओर आते देख कर्ण कुमार विन भी, भी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे पूर्व काल में नमुचे ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था पार्थम विद्भेव नमुची फिर महान भाव पुत्र वीर तथोदीन युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन को तुरंत ही एक तीखे बाण से घायल करके बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा ठीक वैसे ही जैसे नमुचि ने इंद्र को बिंद सिंहनाद किया था पुनः उग्रहि तथा एव पार्थम सेन उग्री बाणी द्वारा अर्जुन की बाई भुजा के मूल भाग में पुनः प्रहार किया तथा नौ बाणों से श्री कृष्ण को भी चोट पहुँचाकर दस बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को फिर घायल कर दिया पूर्वमृ संधाज कर्णात्मज सात मन प्रदधन के चलाए हुए उन बाणों द्वारा पहले ही आहत होकर श्वेत वाहन अर्जुन के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ फिर उन्होंने मनि मन कर्ण कुमार के वध का निश्चय किया ततः किरेटमिकोपात शाखा भ्रुगुटिम ललाटे मुमो चतुर्णम तो शान महात्मा वधे कर्ण सत्य संख्यन तदनंतर किटधारी महात्मा अर्जुन ने युद्धस्थल स्थल में कर्णपुत्र के वध का दृढ़ निश्चय करके अपने ललाट में स्थित भावों को क्रोधपूर्वक तीन जगह से करके युद्ध के मुहा पर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रहार आरंभ किया आरक्तनेत्रुहता उच कर्ण सदा दुर्योधनम द्रोणिमुखा सर्वान्णे मृषसेनम तमग्रम संपर्ण तवाद संख्य नया विलोक निश्तृष उस समय उनके नेत्र रोष से कुछ लाल हो गए थे वे यमराज जैसे शत्रु को भी मार डालने में समर्थ थे उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां कर्ण दुर्योधन अस्वस्थामा आदि सब वीरों को लक्ष्य करके कहा कर्ण आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते उस उग्र पराक्रम वीरविसेन को अपने पैने बाणों द्वारा यम लोग भेज दूंगा ओणाब्य जनावर एकथो मद्विन्न तरस्वी अहम हरिष्यम संरक्षताम रथ संसा हनिष्य प्रमूढ़ अहम हनिषेजुन आज मध्य मेरा वे सारी वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु अकेला था मैं उसके साथ नहीं था उस अवस्था में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया था तुम्हारे उस कर्म को सब लोग खोटा बताते हैं परंतु आज मैं तुम सब लोगों के सामने वृषसेन का वध करूँगा रथ पर बैठे हुए महारथियों अपने इस पुत्र को बचा सको तो बचाओ मैं अर्जुन आज रणभूमि में पहले उग्रवीर वृष्टेन को मारूँगा फिर तुझ विवेक शून्य पुत्र का भी वध कर डालूँगा तमध्य कलहस्य संख्य दुर्योधना पास दर्पम हंता प्रसह्य अस्व हंता यदि भीमसेर दुर्योधन सूरुषदेश महान क्षयत कण तो ही इस कलह की जड़ है दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है आज में मैं तेरा वध करूँगा और जिसके अन्याय से यह महान संहार हुआ है उस दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। सर जबाणा विधा राज्य संख्य राज ऐसा कर, कर महात्मा अर्जुन ने अपने धनुष को पूछा और कर्ण पुत्र का वध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का प्रहार आरंभ किया अर्जुन ने हस्ते हुए से दस बाणों से उसके मर्म स्थानों में निर्भिक होकर आघात किया फिर चार तीखे चुरों से उसके धनुष को को को दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काट डाला। तो उत्कायो अर्जुन के बाणों से आहत हो बाहू और मस्तकों से रहित होकर बृश्चैन उसी प्रकार रस्से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल साल वृक्ष हवा के झोंके खाकर पर्वत शिखर से नीचे छिप्रकारी रथम रथेनाथ जगारोना पुत्र शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाला सूत पुत्र कर्ण अपने बेटे को बाण विद्ध रथ से नीचे गिरते ही देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र वेग से चला तथा समक्षम संदम्य परम महात्मा कृष्णाजुन औ सह धावत अपने पुत्र को अपनी आँखों के सामने ही युद्ध में श्वेत अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामन श्री कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा तो उसने श्री कृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया श्री महाभारती कर्ण परमणिषे पंचाशीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण परमि वृषसेन का वध विषयक पचासीवा अध्याय पूरा हुआ